मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं तो आपको बता रहा हूँ वो दुनिया का कानून है जो दुनिया का कानून है वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ मैं जिस कानून के मातेहट चल रहा हूँ वो दूसरा है कानून के माता चल रहा हूँ वो दूसरा है उसको आप हवाई समझ उड़ा सकते है उसको आप हवाई समझकर कर उड़ा सकते लेकिन दुनिया में सब लोग जो मानते हैं दुनिया में सब लोग जो मानते हैं और जिसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं जिसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं उनको कौन उड़ा सकता है उनको कौन उड़ा सकता है तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल सीधी साधी बात है ये तो बिल्कुल सीधी साधी बात है मैंने आपसे कहा मैंने आपको कहा कि जो इंसाफ मांगते हैं है। कैसी भी बड़ी हुकूमत हो कैसी भी बड़ी हुत हो उनको इंसाफ इनसा, के रास्ते पर चलना ही पड़ता उनको इंसाफ के रास्ते पर चलना ही पड़ता उनके हाथ साफ होने ही चाहिए उनके हाथ उनके हाथ साफ होने ही चाहिए होने ही चाहिए ये भी मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरा कानून नहीं है दुनिया का मेरा कानून नहीं दुनिया का है और दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसे ही बनता आया है और दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसे ही बनता आया है इसलिए मैं आपको कहूंगा इसलिए मैं आपको कहा कि आपके गुस्सा को आप रोकिए आपके गुस्सा को आप रोकिए और अगर और अगर हिंदू और सिख हिंदू और अपनी जायदाद छोड़कर अपनी जायदाद छोड़कर और सब छोड़कर कर और सब छोड़ चले कर, आए हैं चले आए हैं उनके रिश्तेदार मर गए हैं उनके रिश्तेदार मर गए हैं उनको गुस्सा चढ़ेगा उनको गुस्सा चढ़ेगा इसमें उसको कोई शक नहीं कोई शक तो नहीं है इसलिए जो मेरी बात सुनते नहीं है जो मेरी बात सुनते नहीं है मेरे पर गुरु भी करते हैं मेरे पर गुस्सा भी करते हैं मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाते है इल्जाम भी लगाते है तो मैं उससे दुख नहीं मानता तो मैं उससे दुख नहीं मानता मुझको रोष तो चढ़ना ही नहीं चाहिए मुझको रोष तो चढ़ना ही नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि लेकिन लेकिन चूंकि लेकिन क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ मैं उनका सेवक हूँ उस हैसियत से उस है मैं चाहूँगा मैं चाहूँ जब मेरी बात सुने मेरी बात सुने ठंडे दिल से ठंडे दिल ऐसी पीछे उसको फेंकना है तो फेंक दे उसको फेंकना है तो फेंक दे और रखना है तो रखें और रखना है तो रखें अगर रखेंगे अगर रखेंगे तो मुझको यकीन है तो मुझको यकीन है कि उनको पछताना नहीं पड़ेगा उनको पछताना नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ लेकिन हाँ उसमें बहादुरी की जरूरत है बहादुरी की जरूरत है उसमें सच्चा त्याग की जरूरत है सच्चा त्याग की जरूरत है मेरी उम्मीद तो ये है मेरी उम्मीद तो ये है कि सारा हिंदुस्तान जो सारा हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी भारी अंग्रेजी अंग्रेजी सल्तनत अंग्रेजी सल्तनत उसके साथ लड़ सका उसके साथ लड़स का उसमें आपस आपस में आपस आपस में मोहब्बत करने की मोहब्बत करने की और मोहब्बत नहीं हो सके और मोहब्बत नहीं हो सके तो आपस आपस में लड़ने की तो आपस आपस में लड़ने की ताकत होनी चाहिए ताकत होनी चाहिए इतना अगर आप समझ जाए इतना अगर आप समझ आए तो, तो आप ये समझेंगे आप क्या समझेंगे की दिल्ली में दिल्ली में जितने मुसलमान अपने अपने घरों को छोड़कर कर गए अपने घरों को छोड़ कर गए अगर वो अपनी इच्छा से, अगर वो अपनी इच्छा ऐसी बगैर तकलीफ के तकलीफ पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाए तो हम किसी को रोकेंगे, नहीं तो हम किसी को रोके लेकिन लेकिन अगर अगर हम उनके लिए ऐसा सामान पैदा करें उनके लिए ऐसा सामान पैदा करें के जिससे अपने घर बारों में रह नहीं सकते हैं वो अपने घरदारों में रह नहीं सकते। तब नतीजा ये आएगा नतीजा ये आएगा की हम दोनों हम दोनों एक साथ गुनेगार बन जाएं। एक साथ गुनेगार बन जाए ऐसा न कहें एक ज्यादा गुनेगार होते हैं और दूसरे हैं। और दूसरे कम दुनिया ऐसी तरह से नहीं चलती दुनिया इसे नहीं कर और आप ये समझें और आप ये समझें कि सारी दुनिया कि सारी दुनिया आज हमारी ओर देख रही है आज हमारी ओर देख रही है हमारा मुलक छोटा नहीं है हमारा मुलक छोटा नहीं है बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ काफी अनाज होता है काफी अनाज होता है काफी ऐसी चीज होती है काफी ऐसी चीज होती है कि जो सारी दुनिया में चली जाती है जो सारी दुनिया में चली जाती है वो चीज वो चीज दुनिया, दुनिया दुनिया कभी हमको बर्बाद नहीं करने देंगी कभी हमको बर्बाद नहीं करने देंगे इसलिए मैं आपसे कहूँगा इसलिए मैं आपसे कहूँगा मिन्नत करके कहूंगा मिन्नत करके कहूंगा की कैसा भी हम पर हो गया है पाकिस्तान में कैसा भी हम पर पाकिस्तान में हम हम यहाँ जो मुसलमान भाई पड़े हैं यहाँ जो मुसलमान भाई पड़े हैं उनसे बेर न करें उनसे बेर न करे उनको उनको दुश्मन न माने उनको दुश्मन न माने उन्होंने आज ही एक चीज लिख कर छपाई एक छपाई है छपाई है मानना कि वो वो सब दगाही है वो सब दगा है तो पीछे हम, तो हम, हम जो लिखे हम कहें हम कहें हम कहें उसको, उसको वो, वो दगा माने उसको वो दगा माने हम उनको क्या सुना सकते, हम उनको क्या सुना सकते? इस... और तो प्रार्थना में उनको भी कह सकता हूँ कि आप इतना तो करें आपकी राय क्या है वो तो बता दे क्योंकि वो तो शेड्यूल कास्ट में बहुत काम किया है उन्होंने काफी काम किया है ऐसा कर सकते तो वो भी कह दूंगा उनको इस तरह से करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जबान से जो सीधी सीधी बातें है उन लोगों को कहे उन लोगों को वो सुना देंगे की वहां नमो दूसरे पड़े उनका धर्म पड़ा है कि वो अपने धर्म पर कायम रहे धर्म के लिए मरे धर्म के लिए जिंदा रहे धर्म छोड़कर जिंदा रहना वो बाप समझना चाहिए ऐसा कहने से उनको भी एक किस्म की ताकत आ जाती है तो एक तो जो हिंदू पड़े हैं, सिख पड़े हैं उनका क्या धर्म है वो मैंने बता दिया दूसरा ये क्योंकि सिर काश का बड़ा आदमी है बहुत ही होशियार और बोलने वाला बहुत बड़ा उसकी कलम भी खुशी खासी चल सकती है तो इस वक्त अपनी आवाज को सुनावे, तो, तो अच्छा ही होगा और पीछे मुझको ये कहा उन्होंने कि सोरावटी साहब को वहां भेजो केते लेकिन सोराबटी साहब बात तो यहां नहीं है अगर रहते उम्मीद <coughs> तो है कि एक दो में आ जाएंगे तो क्योंकि अब <coughs> <coughs> थोड़ा सा डर हो गया है सरनासी में दिन तो है और वो वो तो ऐसा ही कहने वाले है। हैं कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं पूर्व के पाकिस्तान में से भी एक भी हिंदू एक भी सिख को कोई हलाक करे वो अपने धर्म पर कायम नहीं रह सकते वो मौके पर, पर जाना तो नहीं बचा सकते राम नाम देना है तो नहीं ले सकते ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ और मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि सब लोगों को मैं सिखा दूंगा कि इसी तरह से करें वो तो करें लेकिन उसके साथ साथ जो तो सौरावी साहेब भी है तो वो तो करने वाले हैं, वो तो जाने वाले ही थे वो तो बहुत दूसरे लोगों को तो उन्होंने भेज दिए, लेकिन उसको यकीन है कि वो चले जाएंगे चले जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या अगर वहाँ पूरे पाकिस्तान में बिगड़ जाए तो पीछे कहाँ नहीं बिगड़ेगा वो कहना बहुत मुसीबत की बात है इसलिए मैं समझ रहा हूँ की आज हम सबका स्वार्थ रहा है कि हिंदू मुसलमान वो सब मिलजुल कर रहे और अपना दिलों को साफ करके रहे तब तो रह सकते हैं। और रोटी भी आराम से खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हम करते हैं तो हम सब मर जाते हैं। एक नहीं मरेगा सबको मरना है अगर हम इस तरीके से जगह करते रहे और कहें कि नहीं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है वहां तो बस अल्लाह अकबर का ही नारा पुकारा जाता है राम नाम नहीं कोई ले सकते तो तो, तो जालिम की बात हो गई पर ऐसा हम कहें हिंदुस्तान में जदि हिंदू धर्म का ही राज चलना चाहिए तो वहां तो गायत्री ही बढ़ सकते हैं और बात करो तो सच श्री अकाल कह सकते हैं लेकिन यहाँ अल्लाह अकबर नहीं कह सकते तो मैं किता हम भंग ही बिगड़ जाते हैं तो किसी तो को बिगड़ना नहीं है तो इसलिए मेरी तो हमेशा प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहेगी कि हम सब बहादुर बने कोई मुस्लिम और हम आपस आपस में मिलकर रहे हैं। अगर नहीं रह सकते <coughs> और ऐसा ही समझें कि एक दूसरे को काटेंगे काट तो सकते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है बस